गोविंद भगण वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं भगवान वासुदेव की रहस्य लीला कथा का अमृत पान हम निरंतर कर रहे हैं और हमारे सामने बहुत कुछ स्पष्ट भी हो चुका है ये पंखा चाहो तो थोड़ा धीमा कर सकते बेटे गोविंद ना जो आवाज कर रहे हैं उनकी जगह हरिओ ना गोविंद हे नाधे हरे तो हमने अब तक धर्म और सांप्रदायिक सोच दोनों को अलग करके देखा है सांप्रदायिक सोच धर्म पर ही आधारित होती है लेकिन धर्म नहीं होती वेद की इन ऋचाओं में सनातन धर्म की कथाओं में जो सत्य उभरकर हमारे सामने आए हैं उनमें स्पष्ट है कि धर्म सृष्टि से जुड़ा हुआ शब्द है ये कोई मैन मेड प्रक्रिया कदापि नहीं है हाँ इसकी मैन मेड व्याख्याएं हो सकती हैं आदमी ने इसकी व्याख्या की हो और ऋषियों ने उसको स्पष्ट किया हो लेकिन जहां तक धर्म का प्रश्न है इट इज यूनिवर्सल यूनिफॉर्म एंड वन ये सर्वव्यापी है सर्वभौम है और अकेला है अक्सर आप लोग सुनते हैं नेताओं के एक महावाद को क्योंकि जो नेता बोले अब तो वही सच है सर्वधर्म संभाव जब धर्म ही एक है तो फिर ये सर्वधर्म संभाव क्या होता है कुदरत एक है आत्मा एक है जो सचराचर का जनक है तो फिर ये सर्वधर्म संभाव ये क्या होता है क्योंकि राजनीति में हर दल स्वयं में एक संप्रदाय है कांग्रेस एक संप्रदाय है भाजपा एक संप्रदाय है सपा एक संप्रदाय है हाँ और फिर जब इनका गठबंधन होता है तो वो गठबंधन संप्रदाय होते हैं तो संप्रदाय अंश अंशी की तरफ भागता है तो वो सांप्रदायिकता को तो राजनीति में स्थान देते हैं धर्म को वर्जित कर देते जबकि हमने जाना वेद ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि सामुदायिक सामाजिक सांप्रदायिक सोच मठ मठाधीशवाद धर्म की वाहि औपचारिकता भर है निमित जगत का एक निमित्त धर्म मात्र है ये इसको पूर्ण धर्म कभी मत मान बैठना नहीं तो अंधेरों में भटक जाओगे और कभी राह नहीं पाओगे धर्म की पूर्णता स्वजगत में है इसलिए जब भी व्याख्या होती है सनातन धर्म में सारे संत कबीर हों कोई हो जो गाते हैं वो सब ही गाते हैं घट में बसे हैं राम कस्तूरी कुंडली बसे इनमें कोई ये नहीं कहता सातवें आसमन बसे गा सब तो लोग चली जाए सेवंथ हेवन में जा पहुंचे ना ये धर्म की एकाएक प्रभाव है एक छाप है जो गुलामी के अंतरालों में भी उतारे उतर नहीं पाई नहीं तो सब सेवेंथ हेवन फिलोसफी में वो खड़े हो गए होते हैं हाँ तीन सूरत तीन ट्रम्पेट के इंतजार कर रहे होते हैं कि जब बजेंगे तब फिर पैदा होंगे <laughs> तब तक जमीन में रहेंगे ना ऐसा तो ये भेद है कि स्व जगत मेरा जगत है आत्म जगत है इसी को हमने लीला कथाओं में पढ़ा और इसी को वेद ने धर्म की मान्यता दी कहा वाह जगत के पूजा पाठ जप तप जो कुछ भी है वे नैमितिक जगत होने से निमित मात्र हैं इनके फल भी नित्य नहीं है नैमितिक है लेकिन इसी को जब आप अपने अंतर में अपने भीतर बिठा करके आप इसको धारण करें वही पूजा पाठ अपने अंतर में आकर के दोहराए तो ये स्व है ये नित्य है और इसके अनंत फल हैं तो बाहर के पूजा पाठ में हम आपका स्वभाव बनाते हैं कि किस हरा कि आप विषाक्त होकर जहरीले होकर नचिए आप सबके लिए अमृत बने तो आपको भक्ति अमृत का रस मिले और आत्मा आपको आत्मा आपको अमर राह दे ये सनातन धर्म की कल्पना कि किसी भी व्यक्ति को अतिशय निर्मल करना है तो उसको उसके अंतर से करना है अच्छाई या बुराई उसके भीतर से उपजेगी क्योंकि उत्पत्ति का क्षेत्र भीतर है बाहर नहीं बाहर तो एक कोष बना पाया शरीर का ही इसके भीतर से ही बनता है तो जो मन के जहरीले हैं उनकी भक्ति भी विष खा करके नित्य प्रति मरती है उनके पास कुछ नहीं होता इसीलिए हर जगह सनातन धर्म में इस घटघटवासी तत्व की चर्चा जरूर होती है प्रत्येक अध्याय में होती है सर्वत्र होती है लीला कथाओं में होती है भक्ति कथाओं में कि जो विष को अमृत में भी ढाल दे वो भक्ति होती है और जो अमृत को विष बना दे ईर्षा द्वेष में जाकर वो विषया शक्ति होती है हम मीरा बाई के भजनों में भी सुनते हैं विष का प्याला राणा भेजे हो पी कर मीरा हासी रे भजन है राणा ने जहर का प्याला भेजा राणा तो आया नहीं किसी रखेल दासी को ही भेजा मीरा ने पिया विश अमृत हो गया वो अमर हो गई अब दुनिया या तो राणा को याद करेगी या मीरा को उस निकृष्ट दासी को कौन याद करेगा क्या उसका कोई नाम अता पता है मीरा के साहित्य में हां राणा का है और मीरा का है और भक्ति का है लेकिन उस दासी का है कहीं नाम भले वो बहुत खुश हुई होगी कि देखो राणा ने मीरा मेरा ऊपर इतना विश्वास किया मेरे हाथ से भेजा राणा ने मुझे गहने भी दिए राणा मुझे प्यार करता है अब मैं चली मीरा को विष मीरा तो नहीं मरी लेकिन इस पूरी कथा में दासी तो मर गई उसे कौन जानता है और यू ही विश देने वाले मिट जाते हैं मर जाते हैं सब कुछ खो जाते हैं आए फिर चलें स्वजत में वेद में आत्मा के यज्ञ में और देखें कि स्व की गीत जो गा रहे हैं वेद उनका अमृत है क्या कहा कहाण अश्विना यजता दिवे दिवे परी त्रिधातु पृथ्वी न तिस्त रथ्या पर आत्मे वाता स्वसराणी गच्छता स्वराणी आया है ना सत्या वहां संधि विचे करते वक्त पूरी व्याख्या नहीं आई है ना माने नहीं असत्य ना धन असत्य शब्द है। कि जो कभी असत्य नहीं होता जो कभी ना माने नहीं असत्य नहीं होता अर्थात जो कभी मरता नहीं हाँ वैदिक संस्कृत में शब्दों का समायोजन लगभग सारस्वत व्याकरण में है पाणी नहीं इससे दूर दूर तक नहीं पहुंच पाता कि बहुत उपरांत है वेदों से तो कहा त्रि नो वे तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ओम रूपी आ उत्मा वो, वो यज्ञ हमारा नो माने हमारे त्रि माने तीनों हमारे अश्विना ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ की च्योतियों में यजता निरंतर यज्ञों के द्वारा यजन करते हुए हमें वे स्वयं उत्पन्न करते हैं परमेश्वर रूप जो आत्मा हमारा है जो घटघटवासी श्री राम और कृष्ण है हम आसमानों में नहीं इस घर में पैदा होते हैं तो त्रिनो अश्विना यजता जो बराबर यजन करते हैं यज्ञों के द्वारा हमें उत्पन्न करते हैं हमें प्यार देते हैं एक एक क्षण देते हैं एक एक कोष देते हैं ज्योति देते हैं आम बदले में उन्हें क्या देते हैं उपेक्षा देते हैं क्योंकि विष्व भी कीमती होता है नहीं वही दे डालते हैं। <laughs> क्या बात है क्या भक्ति है क्या रूप है <laughs> तो का त्रि नो अश्विना यजता दिवे दिवे देवी दिवे नित्य निरंतर दिवे दिवे नित्य देवत् नित्य ज्योतियों में, नित में परिव्यापकता से त्रिधातु इस शरीर को सारी पुष्टता तुम्हारी प्रदान करता है वो आत्मा तीनों धातुओं को पुष्ट कर तुम्हें सौष्ठव बलि शक्ति और साहस देता है कोई पैसा तो नहीं लेता कोई फीस तो नहीं मांगता कोई इच्छा तो नहीं रखता और जिसके मन में कपट है उनके मन में कहा से आएंगे शिविर आप क्या करेंगे वो भक्ति नरक जियेंगे नरक जाएंगे और नरक बनकर के सबको नरक देंगे और इसी को अपनी उपलब्धि मानेंगे जिसका स्वभाव नहीं है भक्ति का भक्ति उसका मुकद्दर वो भी नहीं सकती है तो कहा त्री अश्विना यजता देवे देवे कि जो क्षण क्षण तुम्हें उत्पन्न कर रहा है, ऐठे घूमते हो मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए तुम हो कौन तुम्हारी औकात क्या है क्या औकात है हमारी सांस उसकी दी धड़कन उसकी दी क्षण वो दे रहा है रोम रोम प्यार वो कर रहा है हम हैं कौन हम हैं कौन किस बात पे ऐठे हैं किस बात में फूले हैं सोचो विचार करो है चार सड़ी सी डिग्रियां एक मरासा पद और हो गए पागल अरे धन का एक रोम कूप बनाना नहीं आया तो इतनी बड़ी अंधता ये दम लाए कहां से हम उंगली बनाई नहीं बेटा बेटी किसके हैं ये मेरा तेरा अपना पर आया ये तनाव ये विष ये क्यों तो कहा तीसरो ना सत्या इन तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश धारण सृजन संघार रूपी इस आत्मा इस यज्ञ श्री कृष्ण में श्री राम में न ना ना असत्या अमर होने के लिए वरना कल तो तू असत्य हो जाएगा चिता की लकड़ी पे उठेगी अर्थी तेरी तुझ में बाकी क्या रहेगा किसके लिए बटोर रहे हो वे संत कबीर की वाणी चलती बिरिया हम कौड़ा बेचा गया अरे काहे के लिए इतने पाप है क्यों सांस दर सांस एक जहर की नागिन बनी जाती हो क्यों करती हो ऐसा तो कहा तेसरो ना सत्या अरे इन तीनों में आओ इनसे लिपटो। ना असत्या वो अजर अमर रथ्या एक ऐसे रथ माने शरीर होता है ना रथ माने वाहन है और ये शरीर जीव का वाहन है तो तेसरो ना असत्या रथ्या कि जो कभी नहीं मरता ऐसे ज्योति और भक्ति के नए रूप को रथ को शरीर को पाकर परावत उसमें अपने आप को परिणत करके आत्म एव आत्मा में इस भांति वाहता वा, वात श्रद्धा है वाता वातम वैसे तो वातमान वायु होता है लेकिन यहां वाता स्वर्ग आ गया है तो इसका अर्थ है प्राण वायु क्या अर्थ है इसका प्राण वायु अगर वाहना लिखा हो तो लिख लो कि अपने प्राण वायु को आत्मा में इस भांति बिठा दे अभी का में बठाए हो अपने प्राणों को ईर्षा में द्वेश में लोभ में झूठ में कपट में फरेब में विषांतताओं में कहा प्राणों को इनमें न बिठाओ यहां से हटाओ तो का कहा आप केस भांति अपने प्राणों को आत्मा में जोड़ो इसको हमने योग कहा है प्राण जब आत्मा से जुड़ जाए तो योग हो गया कहने लगे मुर्गासन लगाया कुकुटासन लगाया म्यूरासन लगाया बोले योगा करके आ रहे हमने कहा शायद गाले बेनी के लिए लिखे हैं है ढूंढो एक मिले अनेक हजार क्या कहें यहां तो सारे ही हैं तो कहा आत्मे वाता प्राणों को प्राण वायु को आज आत्मा में बसा दो स्वसरानी, स्व मन आत्मा की सरानी शरण हो जाओ अभी बैंक की शरण में हो नौकरी और पद की शरण में हो पेंशन की शरण में हो नहीं शरण में हो एक आत्मा गोविंद की ही तो शरण में हमें कोई भी नहीं है कोई नहीं है एक भी हमें जबकि सच क्या है हर सांस वही है जीवन का हर क्षण वो दे रहे एक एक धड़कन उनकी दी है और जो भी भव्यता है जो शोभा है जो वायल जगत में हमने पाई है वो भी अंतर जगत स्वजगत आत्मा की दी हुई है और फूले फूले बाहर फिरते अपने ही उदगम से कटे हुए और घटिया सड़ी हुई स... मनोवृत्ति विचार नहीं ये मनुष्य की योनि नहीं है ये मनुष्यता खोने की योनि है तुम्हारी फिर कभी नहीं पाओगे महापतित योनियों में ही भटकते रहना होगा जो आज नहीं जागेंगे तो वो कभी नहीं जागे जिसने अब नहीं पाया अरे उसने फिर कभी नहीं पाया तो कहा तीसरो न सत्या रथ्यापरावत आत्मे वाता स्वराणी गच्छत जाना है तो अपनी अंतर आत्मा में जाओ भीतर जाओ स्वजगत में जाओ बाहर का कोई जगत स्व जगत नहीं होता है बाहर का जगत नाट्यशाला होती है इसमें सत्य नाटकीयता के साथ ही होता है माता पिता एक औपचारिक एक नाटक है क्योंकि वो कुछ बनाना नहीं जानते अपने ही तन का, बाकियों को क्या देंगे नपुंसकों और बांझों को हमेशा दंभ रहता है कि हम मम्मी पापा हैं एक उंगली बना दो तो मैं समझूं बड़ी मरदानगी वही मीरा की बात मीरा आई वृंदावन में तो ये था कि कोई भी द्वारकाधीश के दर्शन कोई औरत नहीं कर सकती हम बांके बिहारी के तो मीरा ने कहा कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे दर्शन बाकी बिहारी के। लेकिन वो मर्द तो दिखा दो जिसने ये आदेश दिया है हम तो जाने एक ही मर्द है बांके बिहारी ये दूसरा मर्द कहां से आ गया जरा उसका चेहरा तो मैं देखू जब उनको पता चला तो वो दौड़े आए और उनके चरणों पर सर रख के लेट गए माता हमसे भूल हो गई बोले नहीं नहीं तुम मर्द हो ना बांके बिहारी के बाद दूसरे मर्द तुम भी हो तुम दर्शन तो दे दो अरे अपने शरीर का एक कोश नहीं बना और दूसरों की जिंदगी में जहर खोलने चली तुम लोग क्या इसी के लिए मनुष्य जन्म पाया और यही क्या सारे भक्ति के स्वांग है तुम लोग तुम तुम्हारे तुम्हें पाप से भी डरने लगा और हर नाते रिश्ते को बिछ देते हैं हम लोग न देते तो आज हर नाते रिश्ते तुम्हें कटते चुपते क्यों अरे कहा शरण में होना है तो अपनी आत्मा की शरण हो स्वा सराणी स्व माने आत्मा सराणी माने ह उनकी शरण होना हाँ, शरणम हरिशर हाँ, स्व गच्छतम गा उनकी शरण में जा उनसे लिपट और अनंत की राह ले अब ये बात सिर्फ वेद में है ये बात केवल मूल सनातन धर्म की धारा में है संप्रदाय ये तो कहते हैं हाँ, कि वो घट में बसता है लेकिन फिर बाहरी भगाते वहीं गुरु चीलावाद है वहीं लादेवाद है वहीं लूट फसादवाद है और वहीं सब दया कृपावाद है भीतर कुछ भीतर सब साथ है और वो इसलिए लादना पड़ता है क्योंकि धर्म की धारा में तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा सर्वोच्च जो धर्म है वो स्वधर्म है स्वधर्मेण मरणम श्रेय गीता में भी भगवान ने तो कहने लगे देखा स्वधर्म माने कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यु अरे भाई हमने जाते नहीं गे नहीं है में, आत्मा के धर्म में मरणम श्रेयम मरना मरना भी अति उत्तम है क्योंकि अनंत की राह मिलेगी अब जो पराध पर धर्म है जो इंद्रियोचित धर्म है जो वाय निमित जगत के हैं भया वाह ये सब भय देने वाले हैं ये विश्व के समान ये जहर की जैसे गोविंद आए ब्रह्मसूत्र भी खोल लें अमृत ऋचा है यदि आप सचमुच धर्म की राह जाना चाहते और यदि सांप्रदायिकों की औपचारिकता में नाटकीयता जीना चाहते बाहर का संपूर्ण जीवन नाटक है ये भीत ने कहा क्यों क्योंकि ये निमित जगत है ये स्वजगत है यहां पति पत्नी भी एक निमित नाटक में जुड़े हुए हैं जन्मते अलग हैं, मरते अलग हैं, जाते अलग हैं है ना? खाते हैं सात जन्मों की कस्में और जी नहीं पाते एक जन्म भी ढंग से है अगर समाज का दबाव ना हो परिवार का दबाव ना हो तो ये एक जन्म जी दिखाए हाँ तो मान जाए हा भाई ना ये निमित जगत है और जो अंतर जगत जी सकता है वही निमित जगत भी जी सकता है जिसका आत्मा में रस नहीं है उसको भौतिक जीवन में दुख और पाप के अलावा कुछ मिलता नहीं और सूत्र छोड़ दिया और कथा संप्रदाय में निगा दी The one who is not honest to himself, how can बी ही बी ऑनेस्ट टू अदर्स जो अपने साथ ईमानदार नहीं है वो दूसरों के साथ क्या ईमानदारी बरतेगा वहां फ्रॉड होगा और जो अपनी आत्मा को दगा कर रहा है वो सगा फिर किसका होगा आप सब चाहते हो कि आपको जीवन में लाभ मिले तो भूल जाते हो कि लाभ आसानी से नहीं आता है तुम्हारे पास किसी भी कोई भी लाभ पहले जिससे आप लाभ पाना चाहते हो ये उसके पास जाता है तो जब लाभ उधर जाएगा तो उल्टा ही तो चलेगा लाभ कोल्टा क्या हुआ अरे बता ना भला तो जब पूरे हाथ से भला उधर जाएगा तो लाभ उधर से इधर आएगा पलट के तुम सबका बुरा करो और अपने लाभ सोचो कुछ ना होने वाला भारी दंड मिलेंगे सर्वनाशी यूनियो में जाना पड़ेगा क्योंकि लाभ ऐसे चलता है तो दूसरे का भला तो अपना लाभ अभी आप कहते हो कि दूसरे का सर्वनाश हो मेरा लाभ ये कौन सी नई संस्कृति है तुम्हारी कि लूट लाओ समेट लाओ हा? गलत है ये प्रभु किस पे दया करते हैं दया उधर से तभी तो आएगी जब इधर से दया का उल्टा करो और याद जाएगी और याद करते हो विषयों को याद करते हो कपट को याद करते हो ईर्षा द्वेश को याद करते हो जलन को झूठे फरेब को ये प्रभु के पास चले जाएंगे क्या पा नहीं किसी का घर जलाए कोई तो बात समझ में आती है अरे हम वो चौधरी हैं अपना घर अपनी उम्र अपना सर्वनाश स्वयं किए जाते हैं हमें कोई जलाए जरूरत ही क्या है हम तो खुद ही आग लेके घर अपना जला रहे हैं सर्वनाश ही जो गए हैं गलत है हमेशा अपना लाभ दूसरे के भले में सोचना तो अक्षुण प्यार तप और लाभ ही लाभ मिलेगा और दूसरे को लूट के लाभ पाना चाहोगे हैं तो अपना सर्वनाश करा जाओगे आज पाठ्य पुस्तकों में ये नहीं पढ़ाते हैं मां बाप कहते स्वामी जी कौन सी पढ़ाई रहा कि जहां घूस की मोटी नौकरी मिले ये नए लाभ है क्या पाओगे तुम्हारी संस्कृति मर गई तुम्हारी सभ्यता मर गई तुम्हारी ईमानदारी ने दम तोड़ दिया है तुम्हारा चरित्र का सर्वनाश हो गया तभी तो उल्टी सीधी सोच है हमारी कि भगवान भी मिले तो ठग डालो तो जो खुद ही ने न्यछावर है उसको भी ठगने की नियत रखते हो कि जो हर सांस ने उछावर है सोचो विचार कर। आए ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं आकाशो अर्थांतरत्वाद दिव्य प्रदेशात्श आकाश आकाश समझते हो वो जो आसमान है उसी को हम अंतरिक्ष कहते हैं ये आकाश अथवा वो आकाश जो हम सब में बसता है अंतरिक्ष ंता कि जो हमारी देह में क्षीर सागर बन के जो रहता है आकाश अर्थांतरत्व अर्थों के भेद से अथवा किसी कारण से भी इसका भेद नहीं है ये एक ही है और ये आकाश ही आत्मा है आकाश ही यज्ञ है आकाश को ही हमने ईश्वर कहा है ऐसा आदि दिव्य ग्रंथों में भी उपदेशित हुआ है और यही सनातन धर्म है आत्मा ही आकाश है आकाश ही माया रहित क्षेत्र है और आत्मा को माया छूती नहीं है तो इसलिए किसी भी नामों संदर्भों में इन शब्दों का प्रयोग हो मैं छात्रों को गुरुकुल में पढ़ा रहा हूं ब्रह्म सूत्र में तो उसमें ये इन सब का आदि आदि ये सारे जो जुड़े हैं ये आत्मा के ही नाम है और वो आत्मा ही तेरा आराध्य है तुझे उसी को पाना है उसी से जुड़ना है और स्व जगत में जाकर उससे मिलना है आत्मजगत में आके भीतर हाँ ना संप्रदायों उन्होंने कहा इस तीरथ पर वैकुंठ चले आओ है हाँ ना फिर माल सारा उतार दो और चले जाओ ना नब नहीं है तुम्हारे भीतर तेरे मन में बसे हैं राम और वही बात उन्होंने कहा आत्म एव प्राणों को उस आत्मा में आत्म जगत में स्वसाराणी उन्हीं आत्मजगत की शरण कर दे आत्मा की शरण कर दे अरे मन में बस गा रहे हो उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हो दूसरों की जिंदगी में अपनी कटुता के जहर क्यों बोल रहे हो तोरे बस मन में बसे हैं राम कि तोरे बस में बनिया विषांत कटुता और विष सोचो विचार करो आज मैं आपसे पूछता हूं कि कोई मंदिर में व्यविचार की कल्पना कर सकता है बोलो भगवान के बोलो कर सकते हो और शरीर तुम्हारा स्वयं परमेश्वर का बनाया पवित्र मंदिर है तो तुम इसे मैना कैसे कर सकते हो और किस साहस से किए हैं तुमने ये तुम्हारे मम्मी पापा का भी बनाया नहीं है नारायण का बनाया तो फिर तुम अधर्मी होकर जीना कैसे चाहते हो तुम इसे धर्मोक्त शास्त्रोक्त रूप से धारण क्यों नहीं करते ये सारी ऋचाओं का और ब्रह्म सूत्र के पीछे यही पृष्ठभाव आ रहा है कि एक बाजारू जिंदगी और भक्ति के स्वांग क्या सच है तुम्हारा पूछ लेता हूं तो दुख जाते हैं। और इसमें उपलब्धि क्या है क्यों है ईर्षा द्वेश चलन तुम्हें क्यों है कटुता बैर तुम्हें यदि भला चाहते थे लाभ चाहते थे तो सबका भला करते तो भला भला भला जाता लाभ लाभ लाभ आता उनके मन के भी मिलते भाव हाँ न्यौछावर भी मिलते स्नेह भी मिलते हैं तुम्हारे सामने ये आश्रम उदाहरण है सबने कहा चेले चंदे बना हमने कहा क्यों ये तो सन्यासी का धर्म नहीं बेटा बच्चे को बाहर ले जाओ हाँ ये तो सन्यासी का धर्म नहीं है ये तो कोई सन्यासी का धर्म नहीं है कोई सन्यासी का धर्म नहीं है कि हम दूसरों से लोभ करें उनसे लाभ पाने की इच्छा करें ये गुरु चेला करें ये तो सनातन धर्म की राय ही नहीं है अरे जब हम ही उनके सहारे हो गए तो प्रभु के सहारे वो कहां से हो जाएंगे ये तो अनर्थ होगा ये तो कथनियों करने का भेद हो जाएगा ये नहीं होगा सन्यासी का धर्म है कि सबका भला करे और प्रभु जो कृपा करें वही लाभ है भले का लाभ है लेकिन हम लोभ करें और वो लाभ बन जाए ये निकृष्ट कर्म कहां से करेंगे प्राणी मात्र की पैर की धूल को माथे से लगाएंगे वे घटघटवासी हैं प्रभु मेरे इसे हम सदा याद रखेंगे और क्योंकि वो घर सब में बैठे हैं हमें तो विनम्र भाव से इच्छा रहित भाव से नारायण भाव से सचराचर की सेवा करनी है अपने वस्त्रों की मर्यादा में इस पवित्र देवालय को मंदिर बनाकर रखते हुए फिर जैसे नारायण रखेंगे रह लेंगे तो बहुतों को लगा कि हम पागल वागल हैं इसलिए ऐसी बात करते हैं भला दुनिया में ऐसा भी होता है क्योंकि आप सब लोग को ऐसा करते नहीं जबकि सबको एक गृहस्थ का धर्म है ही है। उसे भी ऐसा ही करना चाहिए नहीं तो वो सनातन धर्मी नहीं कोई पाप धर्मी है तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी सहयोग के नाम पे बसते रहे और अपने उल्लू सीधे करते रहे चंदे बटोरते रहे जब पकड़े गए तो कहने लगे आप नहीं चाहते तो हम चले जाते हैं हमने कहा दया करो अरे ये छोटी सी जगह तो नारायण के नाम पे छोड़ दो भाई इस कदर लुटेरी जिसे देखो कोई ना कोई मतलब लिए आ रहा है एक जहर का डंक जरूर है उसके पास निर्मल भक्ति की बात करो तो उनके पेट में नहीं उतरती है जब सबको लगा कि सचमुच पागल है तो छोड़ के चले गए के बाद लगा कि नहीं इसके ने उछावर भाव में तो सबका प्यार है तो उनको लगा कि अगर फिर किनारा मिल जाए तो चंदे पर तोड़ ले तो अगल बगल फिराए के आस गए तो हम करें सब हमने कहा कृपा करो आप लोग कुछ ना करो बोले क्यों गोविंद सो जाएंगे और करना क्या है जो जिस पद पे बैठा है आज आपको आप सबकी सच्चाई बता दूं क्यों लिपटना चाहते हैं जो जिस पद पे बैठा है महाप्रबंधक है फलाना है ठिकाना है बैंक वाला है पुलिस वाला है वो इसलिए कि स्वामी जी अगर आप कहो तो हम कुछ भेजे तो फिर सब से कहेंगे स्वामी जी के यहां भेजना है तो सौ गुना मेरे यहां धर जाओ एक हिस्सा पान खाया पच कर दिया वो आश्रम अरे ये भूल जाते हो कि सहज बुद्धि सहज ही सब बात पकड़ लेती है और कुटिल बुद्धि कुछ नहीं पाती हम भगवान श्री कृष्ण की कथा में वो अक्रूर है क्रूर नहीं है सहज है कंस ने कहा तू तो कृष्ण और बलराम को ला मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं तो सहज बुद्धि वाला समझ गया कि ये क्रूर कर्मा कुटिल कंस क्या चाहता है तो ये मत पूछिएगा कि स्वामी जी आप ये सब बातें कैसे जानते हो अरे देवता आप लोग इतने इतने गुरु हमें पढ़ाते नहीं हो क्या आप सबका आचरण हम देखते नहीं है ये नहीं रहा गया? अरे सरल भाव से आओ सरस भाव से आओ न्यौछावर भाव से आओ तो जानो नारायण स्वयं पारे हैं और लोभ भाव से आओ तो कुटिल तो हो ही और ईश्वर की भक्ति भी तुम्हारे कुटिल भाव है न्यौछावर भाव नहीं है आप तुम्हारे पास इतने लड्डू जड़ाऊंगा ये कर देना पूछता है मैंने खाने नहीं और इसने लाने नहीं ये नाटक क्यों कर रहा है हर बात में भगवान का नाम लेते हो वो कोई मतलब ही नहीं वो एक बेचारे एन थे वो पधारे मुंबई की बात है तो एक क्या गए तो उनके यहाँ चार बच्चे थे तो तोड़का ये चारों आप के बेटे हैं बोले जी ऊपर वाले की दया है तो भोलेपन से वो औरत पूछती है आपके ऊपर कौन रहता ऊपर <laughs> वाले माले में कौन रहता है, <laughs> है? और बेचारा ऊपर वाला भी हैरान है तुम्हें वो तो पूछते भी नहीं जानते भी नहीं गाते रहते हैं बस यही तुम्हारी भक्ति है और यही शायद संप्रदायों में भी पढ़ के आते हो क्योंकि ना गुरु छोड़ता तो फिर चेला चेली का छोड़ेंगे मंदिर जीवन है मंदिर धड़कन है मंदिर आत्मा का रस है मंदिर वैकुंठ है जो यहाँ भक्ति होगी वो आत्मा के रस की होगी वैकुंठ की होगी और जो शमशानों की साधना की बात करेंगे वो तुम्हारी जिंदगी का के हर और शमशान फैला देंगे और फिर शमशान ही बनके रहेगी जिंदगी तुम्हारी अपनों को भी खो दोगी और अतीत में उन्हें ढूंढती फिरोगी न कोई आगे होगा न पीछे आंखें भी तो नहीं होंगी लाठी लेके चलना पड़ेगा अब फिर भी पाप करने से डरते नहीं हो और वैकुंठ में विष्वी अमृत होते हैं सदा हुए है। होते रहेंगे तुम लोगों का क्या होगा क्या झूठे दिखावे तुम्हारी अंतरात्मा को भाते होंगे क्या वो तुम्हें पसंद करती होगी तुम्हारी आत्मा ही क्यों करते हो ये नाटक स्वांगरेत जिंदगी मंदिर की जैसी गूंजती है मंदिर की घंटियों जैसी आरती के खाल के जैसी हाँ सुगंधित अगर की धूप के जैसी इसका नाम जिंदगी है मुर्दों की दुर्गंध शमशानों की बात होती है और शमशान ही मुकद्दर होते हैं उनका फिर छुटकारा भी नहीं होता तो अक्रूर क्रूर नहीं है इसलिए सहज ही कंस का भाव जान लेता है कि ये क्रूर कर्मा अब क्या चाहता है कुटिल बुद्धि तो उन्होंने उसी हिसाब से व्यवस्था करी हम कृष्ण की कथा में और जब गोविंद को लेकर के वो पहुंचे हैं तो मथुरा तो भरी पड़ी और कंस के गुप्तचरों ने कहा कि कंस तुम अपने ही शतरंज में खुद फंस गए हो बोले क्यों बोले बालक बाहर बगिया में बैठे हैं रथ नहीं भीतर आ सकता बोले मेरा यश तो देखेंगे कि कितने भक्त हैं कितनी भीड़ है कहारे जैसा तू है वैसे ही तेरे भक्त भी हैं जो चहेते हैं तेरे बोले ये हाथों में फूल लिए हैं मिठाइया लिए हैं यज्ञ की सामग्री लिए हैं और भीतर इन्होंने हथियार बांधे हुए हैं और आज हर रिश्तेदार यही तो कर रहा है तुम्हारे साथ <laughs> क्यों तुम कंस हो तो रिश्तेदार भी वही है रोज टीवी सीरियल पे दिखाते हैं घटनाएं दिखाते हैं न्यूज में दिखाते हैं अखबारों में आती हैं क्या परायों की क्या जरूरत अपने ही सब कर गए <laughs> क्यों रहा है क्योंकि तू कंस बन गया है तू अकरूर नहीं बनना चाहता मैं होते अक्रूर तो अपना दामन बचाते और हरि के गुण गुनगाते क्योंकि उसका ईश्वर भले घट घट वासी ना हो मेरा तो है तो मैं उसको कहूं भी तो क्या गोविंद बैठे हैं वहां मैं दंड नहीं दे सकता नारायण ना आप ही जानो उसका धर्म विष देना है मेरा धर्म सब में राम देखना है दोनों दो चलें। दिन भी रहेगा रात भी रहेगी धरती यू ही नाचती रहेगी चलेंगे भाई ये तो जीवन की धारा है करते रहो खूब करो और करो तो का ये सब तो योदा है कहा योद्धा है ये और इन सब ने हथियार बांध रखे हैं ये तुम्हारे यहां फूल फेंकने नहीं आए हैं हवन में ये तो दिखावा है ये तो भीतर भाले छुरी करौलियां सब लाए हैं चीर के तुम्हारे चार टुकड़े करने के लिए तेरा साम्राज्य गया क्योंकि तो कंस ने तो कोई यज्ञ रचाया ही नहीं था वो तो बहाना था और बहाने बाज को उसके बहाने मार जाते हैं वो अपने हाथों स्वयं मरते हैं उन्हें कोई दूसरा क्यों मारे बोले कृष्ण मथुरा में प्रवेश करे ना करे तू तो हार गया पहले ही यह ऐतिहासिक घटना है वह क्रूर था वो क्रूर नहीं था और अकरूर बहुत गहरी समझ वाला होता है इसलिए अकेले अकरूर ने कंस को पछाड़ दिया था पहले से क्यों क्योंकि वसुदेव के बेटे हैं और वसुदेव का सेनापति है वसुदेव तो उसके वसुदेव तो उसके आराध्य है अकरूर के उसकी हर सांस धड़कन में वसुदेव का नाम लिखा हुआ है और ये वासुदेव है दोनों बेटे है हाँ। तो कंस कैसे सोचता है कि वो खेल खेल जाएगा कृष्ण और बलराम जब घुसे हैं बोला पैदल ही चलो अब तो रथ तो जाएगा नहीं कंस से मिलना है सूचना भिजवा दी है तो अखरूर जी के साथ जब कृष्ण और बलराम भीतर चले तो थोड़ी देर पहले सारी मथुरा नगरी जो कंस के नाम से लंगी थी डर के मारे चारों ओर से शोर मच गया कृष्ण बलराम की जय वसुदेव की जय वो जेल में हैं वो जयकार अभी से शुरू है और ये जय घोष किले की दीवारों को हिला रहे हैं कंस के महल कांप रहे हैं शुरू हो गया और जो दिखावे का एक धनुष रखा था उसे करके तो ले जाकर के इन्होंने तोड़ डाला बोले ये नकली है आ, ये कोई धनुष नहीं है इसने कोई हवन यज्ञ नहीं रहता है और फिर सेनाओं के साथ जब आगे बढ़े हैं तो कंस की सेनाएं सब लाइन में इनके स्वागत के लिए खड़ी हैं और शामिल हो गए कंस तो पागल हो मैं दोनों कथाएं एक साथ सुनाऊंगा इतिहास भी और लीला भी हाँ जिससे आप लोगों के मन का कोई संदेह ना रहे और आपकी लीला भी सुनाऊंगा नहीं तो मजा क्या आएगा पढ़ोगे क्या अपने को भी पढ़ो साथ में कंस कहने लगा मां डालो कृष्ण को और बलराम को चिल्लाने लगा और वहां लड़ाई क्या हो हाथी को छोड़ा तो पब्लिक इतनी है कि हाथी उसमें गुद के रह गया उसका उद्धार हो गया भगवान ने किया कुछ जो हाथी है जिसको नशा पिलाए हुए और उनके हर प्रयास खंडित होते चले गए और युद्ध कहां हो कंधे से कंधा छिल रहा और सेना कहां है जो युद्ध करे वो तो कृष्ण के जयघोष कर रही हाँ, कि युवराज आ गए हैं जय घोष करो सब ऐसी घटना इटली में हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फासिस्ट ना मुसोलेनी तो उसने क्या किया सत्ता पे कब्जा कर लिया एक उदाहरण दे रहे हैं अन्यथा ना लिए मुझे राजनीति राजनीति जिसको लेना है तो उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया और साथ में एंटोनियो मायने को ले लिया ये सोनिया के पिता है और उसके बाद जितनी पब्लिक इमेज के लीडर थे सबको जेल भेज दिया या मार दिया और ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर ले आए जैसे यहां हमने मनमोहन सिंह को बुलाया क्योंकि इनके पीछे पब्लिक ही नहीं तो ये मुसोलोनी को क्या धमकी दे पाएंगे मतलब हाँ। सर्विसेज से मिनिस्टर बना नहीं जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कोई पब्लिक इमेज ही नहीं है ले गई सोनिया अब सिंह क्या करते लिए चाणक्य के पूरी में बगीचा ढूंढते लालू साथ में मदद करते मालूम नहीं <laughs> क्या शगुफा बना है <laughs> पैंट तो कम्युनिस्ट ले गए विदेशियों को भी भगा दिए बोले पैंट हम अच्छी पहनते <laughs> <coughs> तो कच्चे में रह गए बेचारे हमारे प्रधानमंत्री जी तो यही हाल यहां है कृष्ण की कथा तब अक्रूर ने कहा गोविंद आगे बढ़ो यदि किसी साधारण सैनिक के हाथों कंस मारा गया तो राजकुल का भारी अपमान होगा अपयश होगा यह आप के द्वारा मारा जाए तो कुल का सम्मान बच जाएगा गोविंद ने बलराम की तरफ देखा कहा नहीं ये आप ही को कर रहा है और तब भगवान आगे बढ़े और युद्ध गया था। वो तो बिल्कुल ही उन्माद में पागल हो चुका था उल्टे सीधे हाथ मार रहा था दो मिनट में धराशाही हो गया वो बलराम ने उसके लड़कों को मार डाला और उसके बाकी भाइयों जो आगे बढ़े थे और उनके साथ कोई भी नहीं था और उनको मारना इसलिए जरूरी हो गया था कि इतना बड़ा सैन्य बल था जो संगठित नहीं था तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता था कि जैसे है ना अपराध के बाद भी ये नहीं था कि उनको न्यायिक दंड तक लाया जाए ये संभव ही नहीं था क्योंकि वो सैनिक जो इतने समय से आक्रोशित जो यूथ थे सेना नायक थे जो और जो कंस के कारण मथुरा साम्राज्य को छोड़ करके और एक तरह से गुप्त जीवन जी रहे थे वेश में रहते थे उनके क्रोध को भी शांत नहीं किया जा सकता था तो स्वयं श्री कृष्ण भी चाहे तो रोक नहीं सकते क्योंकि जब आंधी लौटती है तो तबाही तो कर ही जाती है क्षमा नहीं होती है वह ये सब मारे गए बहुत सारे धर्म संकट एक साथ आगे खड़े हो गए कि कृष्ण और बलराम न मारें राज परिवार के लोगों को तो ये सैनिक मारेंगे और राजकुल का भारी अपयश अपमान होगा कलंकित हो जाएगा तो इनको आगे मारना है और ये ये भी नहीं मानेंगे कि इनके साथ न्याय हो तो इनको पहले कारागार में डाला जाए और बाकायदा इनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही इनको दंड दिया जाए ये भी संभव नहीं है और ठीक ऐसा ही यहां हुआ मुसोलिनी को बुढ़े लोगों ने जब मारा इटली के सम्राट को बूढ़ो ने मारा जूतों से मारा और लिंच कर दिया उसको उसकी एक भी हड्डी सही नहीं थी वो बिल्कुल गुलगुला मांस भर रह गया था इतना मारा उसको एंटोनियो मोहन ने भाग गया था ये पहले ये दो तो जर्मन से मिले हुए थे उनके एजेंट थे फिर ये रशन हो गए और फिर उसके बाद जब फांसी की उनको सजा हुई एंटोनियो को जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सीआईए से पेट कर लिया उनका तो मैं सरेंडर तो नहीं करता क्योंकि एक बहुत बड़े धर्म गुरु को एक प्रिविलेज है कि उसके यहाँ पुलिस और फौज नहीं जा सकती इटली में ही वहीं जाके छिप गया फिर सीआईए से पेट हुआ कहा मैं सारे जर्मन पकड़वा दूंगा केजीपी के सारे एजेंट पकड़वा दूंगा डबल से ट्रिपल क्रॉसर बन गए पहले जर्मन फिर रशियन और अब उसने कहा लेकिन शर्त यह है कि मेरी फांसी को आजीवन कारावास में बदलवा दो तो उन्होंने दबाव डाला प्रेसिडेंट ने भी अमेरिका के और सब ने तो डेथ पेनल्टी वाज कन्वर्टेड टू तो लाइफ इम्प्रजनमेंट और उसके बाद इसने कहा कि मुझे जैसे ही मैं सरेंडर करूँ आप मुझे पेरोल पर पे ले लो तो ये ले लिया गया तो पंद्रह साल में से सारे एजेंट पकड़वा दिए तो अमेरिकन और सीआईए के दबाव में गवर्नमेंट के ये पार्डन हो गया लेकिन यहां कृष्ण की कथा में इतनी भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो योद्धा जो है वो तो एट ए डिस्टेंस मार डालेंगे इसको दूर से ही। वी हैव टू डन विथ एंड शो ही वॉज स्किल्ड मैंने किसी से कोई मतलब नहीं राजनीति से मैं खाली उदाहरण लिया इधर का था इसलिए ले लिया कृष्ण की कथा समझाने के लिए हाँ उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा हम कुछ जानते मानते नहीं है गो कंस को मारने के बाद जनता के आवेश को थोड़ा ठंडा करने के बाद और अपने सेनापतियों को ओ ओ जो छद विवेश में आए हुए थे उन सब को सम्मानित करने के बाद वासुदेव और बलराम जी महाराज उग्रसैन के उद्धार के लिए उनकी जेल की कोठरी में आए और उनसे कहा कि हम अपराधी भी हैं आपके हम हमने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम न्याय की प्रक्रिया तक भी उन्हें नहीं ला सकते थे तुम्हारा जोब्रसेन ने कहा कि वासुदेव आपने जो किया वो सर्वोत्तम है और ये तो उसके साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था गोविंद मैं बस तरस रहा था आपके लिए मैं हर दिन हर रात डरता था कि ये पापी आतताई कहीं आपका अहित न दे। कहा गोविंद मैं सुर विचारधारा गाऊ सनातन मेरा धर्म है सनातन मेरी राह है बेटे के लिए झूठ बोलना कपट करना ये तो असुर मनोवृत्ति है मैंने कभी उसके पापों को छिपाया भी नहीं था और मैं तो चाहता ही था कि देवकी का बेटा ही मेरा उत्तराधिकारी हो मेरे अपने पुत्रों में कोई भी नहीं आपकी माता देवकी आपकी प्रतीक्षा कर रही है और पिता वसुदेव उनका उद्धार कर है तो कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ वसुदेव और देवगी के पास आए माँ ने पहली बार अपने लाल को देखा जन्म तो वो अचेत थे और फिर महाविष्णु की इच्छा के लिए वह स्वयं जाकर के वसुदेव उसको यशोदा के यहाँ छोड़ आए थे अलग है ऐतिहासिक घटनाक्रम अलग है मैंने आपको पहले भी बताया लकड़ी का फूला वो सपाते थोड़ा सा फर्क है लेकिन घटना यही है हुआ यही था इतिहास में भी और लीला काव्य में क्योंकि लीला काव्य में हम इतिहास को नहीं बदलते यथा प्रयास वैसा ही रखते हैं क्योंकि जिसको उदाहरणार्थ इतिहास को हम ले रहे हैं बेटा बच्चे छोर कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दे दो हरि ऊ नाराय चुप कराओ तो आप लोग इधर ध्यान रखें ना वो उनको भी माताओं को भी समझ कम है कि आश्रम में आई हैं तो बच्चों को आशीर्वाद दिलाएं इधर ही ध्यान रखें और दया करें बच्चों पर कर। हरि ऊ नारायण तो कहा अक्रूर जब मिले वसुदेव को दंडवत प्रणाम किए तो उन्होंने अक्रूर से कहा अक्रूर मैं तुम्हारा अपराधी हूं वसुदेव ने बोले क्यों बोले जब मैंने सुना कि तुम मेरे बेटों को लेने जा रहे हो तो मैं बहुत डर गया था कि क्या अकरूर मेरे साथ विश्वासघात करेगा मैंने बहुत कुछ बुरा बुरा सोचा था तुम्हारे लिए उसने कहा वो भी तो आपकी दया और कृपा थी दाता जो दे सेवक के लिए तो सौभाग्य है। ये विनम्र अकरूर ने कहा और वे सब पहली बार जेल से बाहर आए और तब जेल में ही महाराज उग्रसेन ने कहा वसुदेव जब मैंने तुम्हारा विवाह देवकी के लिए निश्चित किया था तो तुम भी जानते हो सारे यूथ जानते थे इसीलिए किया था कि तुम्हारे बेटे को मैं मथुरा का उत्तराधिकार दूंगा और कंस को उत्तराधिकार से वंचित करूंगा इतने समय बाद तुमको तुम्हारे बच्चे मिले हैं आज़ादी मिली है मैं तुमसे कुछ मांगने की धृष्टता भी तो नहीं कर सकता लेकिन यदि कभी मेरी बात मन में आए तो इस मेरी भिक्षा की झोली में बलराम तुम्हारे बड़े बेटे हैं तुम्हारे राज्य के उत्तराधिकारी हैं तो कृष्ण को मथुरा का उत्तराधिकारी बना देना मेरी झोली में दे देना और मैं एक विनम्र भिक्षु की तरह तुम्हारा जन्म दर जन्म ऋणी रहूंगा तो वसुदेव ने कहा कृष्ण अभी भी आपके हैं सदा आपके रहे ये आपके ही के कहते हैं ये आपके ही के उत्तराधिकारी वो इतने बड़े राजा हैं साम्राज्य है लेकिन कितने विनम्र हैं और हम तो जरा सी बात में हठ जाते हैं ये हमारी संस्कार है कृष्ण में और इन पात्रों में अपने को भी तोलो तुम क्या कर रहे हो पूछोगी नहीं अपने से तुमने क्या किया है अपने पेट में पे झांकना चाहोगी